जय जय गुरु गौरंग गर्विधार जी की जय आकर चैतन्य नमट की जय गुरु गुरुपाद पद्म तलाभ स्वस्थ शिल भक्ति प्रमोद पुरी गय गुरु महाराज की है अभिन्न गुरु गुरुपात पद्म भक्ति प्रज्ञान केशव गुष्यम महाराज जी की है अभिन्न गुरु गुरुपाद पद्मन स्वस्थ सत्म भक्ति द्वैत माधव गुष्य महाराज जी की जय अभिन्न गुरु वात्मता तो वसस्त श्री भक्ति विजय जादवर गुरस्म महाराज जी की जय जय श्री गौर्य वेदांत समिति के भूतपूर्व आचार्य मध्य शिक्षा गुरु शिशिर भक्ति वेदांत वामन गोसि तो महाराज जी की जय जय वेदांत समिति के वर्तमान आचार्य शिशिर भक्ति वेदांत गोसिम महाराज जी की जय जय नित <coughs> स्वस्त भक्ति विस्तार विष्णु गोसिम महाराज जी की जय छपार्श्व शिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपात की जाय परम सी गोरकृश्वरदास बाबा बाबाजी महाराज की जय जय श्री सचिदानंद भक्ति ठाकुर की वैष्णव सर्वम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय गौरी वेदांत जयदेव विद्याजय की जय शिला विश्वनाथ चकोत्रिवाद महाशय कृष्ण वृंदावन दस ठगुर महाशय कृष्णदास कविराय गोस्वामी जी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गाध श्रीवासादि गौर भक्तबिंदु जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गगोपाल भट्टदास गुण सर्वेशऊ राय रवानंद सर्वदमतर दि अंतरंग भक्तबंदुगी जय जय समानंद वो श्रीनिवासा जय रामचंद्र गम ठाकुर आदि अंतरंग भक्तमंद रूपानग गुरु अर्घ जय श्री मायापुद्धम नव दीप धाम किए गंगा जी की यमुना जी की सरस्वती जी किए नित्य रास्ल शिवा संगन कीवन की मुरारी नंदनाचार्य हवन चंद्र शुगर जो ग्री धरंग शिवा जोगपीठ शिमंदी मन महापुर की तत्व सेवित विग्रहण की आकर्म किया आकर्मठ से विग्रहण की युषदान श्री गुरुपाद पद्म मूल समाधि मंदिर की है जय श्री गुरुपाद पद्म प्रतिष्ठित श्री गोपीनाथ गौरियम की, की तत्स्व तो तो श्री राधा गोपीनाथ गौरगदर उ सिंह लक्ष्मण सिंह जगन्नाथ जी की जय जय श्री गोद्रम कानन की गौद्रमस्त श्री सूरविकुंज जी के देवी की ये जय जय श्री सानंद सुगत कुंज जी के सच्चिदानंद भक्तिम ठाकुर प्रतिष्ठित गौरगदर्ग्रह की जय श्रीला ठाकुर पुष्प समाधि मंदिर की जय श्रीला ठाकुरे भजन कुटीर की जय श्री गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के गौरकिशोरदास बाबाजी महाजन कुटीर की जय जय जय नंदीश्वर महादेव जी की जय जय हरिहर खेत हरिहर भगवान जी की जय जय सुवर्ण विहार खेत्र सुवर्ण सेन राजा सुवर्ण विहरिहरि की जय जय जय नृसिंहपल्ली जी की जी जय श्री भगवान भक्तविनाशन भक्तिवी की नवनाशन नृसिंहदेव की जय सपाश नृसिंहदेव की प्रहलाद महाराज की समग्र नवद्वीप मंडल की नवदीपीप खेत जय जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय जगन्नाथ बल्दी सुभद्रा जी की जय सुदर्शन चक्र जी की गम्बीरा मंदिर गुंजीरा जी हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर समाधि मंदिर किया सिद्ध बोगी टोटा को विनाथ खीरचौरक नीलमाधव श्री पौधरी किया मायापुरधाम नवदीप धाम की गंगा जी की जयमुना जी की सरस्वती जी की भक्ति देवी बिंदा देवी की नृतरा शिवा संगन की अद्वैत भवन की नंदना जी जय जय द्वास गनाथ तक वृंदावन धाम किए स्वयकुंड राधकुंड गिरिराज गोद नंद गाम जरवर्सना किए नयन सर्वपेन सर्वमान सर्वप्रम सर्व कुसुम सर्वचंद सर्व गोविंद कुंडमान सिंगा जी की हरिदेव जी महाराज जी के गोपेश शर् महादेव भूपेश शर् महादेव चकालेशर महादेव नंदेश शर् महादेव कमेश शर् महादेव मनकामा जी कम जी की जय जय जय जय सेवा कुण्य कुजी जय जय श्री जय जय निधुव जी की जय जय जयद जय जय रा गिराज महाराज जी की जय जय जयदाव जी महाराधविंद गौर आंद गौरव वैष्णव हरिनाम संकीर्तन समग्र ज मंडल की श्रीमद्भगवत जी महापुराण की श्रीमद्भगवद गीता जी महापुराण की श्रीकृष्ण जयंती श्री कृष्ण जन्म जयंती पर दिवस दीदी महोत्सव की जय वृंदा देवी की जय जय जय गंगा जी की जय जय हरिद्वार क्षेत्र की हरिदार से श्री वेदांत तो समिति शाखा महा की तत्स तो राधा विनोद बिहारी गौर हरी जगन जो गौ हरी जगन्नाथ जी, जी की जय जय जय शंकर भगवान की जय पार्वती मैया की जय जय जय सागर महाराज जी की जय चंदन प्रभु की जय जय जय पूजनी अपष्णव मिंद की जय जय जय जा, हरिनाम संकीर्तन की जय हरीनाम प्रभु की जय गंगा जी की गौरपमानंदे हरिहरि वंदे <coughs> भक्त भक्तबिंद समित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिकार चरणोदय गोपीजन सयुत बिंद वन मनोहर वाछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु विवज पति पाने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लयत गिर ये पातमह वंदे परमांदमाधव बृंदाई तुलसीदे वै पिया वैकेशवश्भक्तिपदी देवी सत्व नमो नमः नारायण नरोत्तमं नर चयन देवी ततो जयो ततोज मुदीरे संकर्तने कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने गुभभक्ति भक्ति, भक्ति प्रमदा जगद धैय सदा पिभवनमीष्टोहम तेथास्पचिन तम शरण्यम भीता हम पनतपालदीपूत वंदे महापुरष ते चरुणारिंद दुस्तजुरेपी तरजक्ष्यं धर्मीष्ट अर्जवचा जदगा मया महापुरुषते गद त्यम वधा वधे महापुरश ते चरणारविंद यद्लबनखचंदमि छटाया साराधिका मि कृपा करो श्रीकृष्णचैतन्य बहुनता नंद सियादगदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद कृष्ण चैतन्य बहुनितानंद सद गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजान लंबित भुजों कनका बदत संकीर्तनेकर कमलायताक्ष विषाबरोंज बरो जुगध वंदे जगत प्रिय करु करुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरी नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरबंद दिव्यूप भुक्ति मुक्ति दिन भाने न सदा नंगातरंगरमणीयटा कलाफम गौरीर विवुषी तवाम भागम नारायण प्रियमदापहारम वरान श्रीपुरपति भजबीशनाथ बागी बदने लक्ष्मी बक्षशी बागने लक्ष्मीर चक्ष जृदयमह भज हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे यथा यथा आत्मा यता यता यत्मा पिज्जतिसु मतपुन्न गाथा विधाने यथा विधान यहात्मा पिरीमिजतिसु मत्पुन्न गाथा सवनो विधानी तथा तथा पश्वति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषा संयुक्त चक्षुष यथाजन संप्रयुक्त शिशिभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपाल जी ने बताएं जे अगर हम स्वत्व प्रवोचन ना करें कि सारे आदमी हमारा खिलाफ़ हो जाएगा इसी विचार लेकर अगर हम सत् सच्चा प्रवोचन बंद कर दें इसमें परम सत्य वस्तु सत्य स्वरूप भगवान का ऊपर हमारा भरोसा नहीं ये साबित होता है ये प्रमाण होता है जहाँ हमारा भगवान का ऊपर कोई विश्वास है नहीं सच्चा प्रवचन करे इसके द्वारा तमाम दुनिया मेरा ख़िलाफ़ हो जाएगा इसी विचार लेकर हम अगर सच्चा प्रवचन बंद कर दे तब तो, तो हम श्रोतपंथा को परित्यक पहले से ही कर दिया अश्रुतपंथा अभक्ति का मार्ग हमने अपना लिया परम सत्तस्वरूप भगवान को जानने के लिए जो व्यवस्था दिया गया कई दिन से चर्चा हो रहा है वेद उपनिषद पुराण आदि गीता उपनिषद भी एक उपनिषद इसमें सारे भागवत प्राप्ति का रास्ता बताया गया पहले भी चर्चा किया था प्रस्थानोत्रयी वेदांत सूत्रो वेदांत सूत्रो उपनिषद श्रीमद भागवत गीता इन तीन इन तीनों को प्रोस्थानोत्तरोयी बोला जाता है प्रोस्थानोत्यी प्रस्थान संस्कृत तो शब्द है इसका मतलब प्रकृष्ठ रूप में जाना अब क्वेश्चन आता है कहाँ जाए प्रस्थान जाना कहाँ जाए भले परम प्राप्त को परम पद को प्राप्ति करने के लिए आपको जाना है और ये जगत का बंधन छुडाकर धीरे धीरे तैयारी में लगो जैसे कि शरीर छूटने का बाद परमानेंट सल्यूशन हो जाए जगत का आदमी जो समाधान लेके पड़े हुए हैं ये पार्मानेंट सल्यूशन है नहीं तमाम दुनिया सल्यूशन निकलने के लिए व्यस्त है चाहे गृहस्थी हो चाहे टैगी वेज बना के रखे सल्यूशन निकल रहा है दे वॉन्ट टू गेट सल्यूशन किस वस्तु का सल्यूशन किस समस्या का समाधान बात यह है जब ये जगत का कोई वस्तु कोई व्यक्ति कुछ भी परमानेंट नहीं है तो समाधान किस बात की समाधान तो उस बात का होना चाहिए जो अनंत काल का जो समस्या इंटरोगेशन जो प्रश्नों अभी तक जिसका कोई समाधान हुआ नहीं हम जानते नहीं फ्यूचर में होगा नहीं आप लोगों का जिंदगी में उसी का समाधान अभी होना चाहिए इंस्टेंट उसका लिए एक मिनट देरी करे वो होगा नहीं क्योंकि जब जिंदगी का कोई भरोसा है ही नहीं जब कोई जानते ही नहीं कि कितना से कितना दिन तक तुम जियोगे इसका कोई गारंटी है नहीं इसका कोई रिटिन डॉक्यूमेंट है नहीं कोई सर्टिफिकेट है नहीं कि हमने इतना दिन तक जिएंगे जब ये रिटिन नहीं है कोई जानते नहीं है कोई बोल नहीं सकता तो सल्यूशन किस बात की बहु बात बोलते हैं जगत का आदमी मूरख है गलती बोला मूर्ख ने मूरख नंबर एक बहुत सारे मूर्ख होता है नंबर वन की लोग क्योंकि अनस्टेबल शरीर अनस्टेबल आंस्टेबल ये जो शरीर का साथ जुड़ा हुआ वस्तु इसी के ऊपर ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं और अनंत काल से चक्कर काट रहे हैं मरण जन्म आज तक कोई समाधान हुआ नहीं प्रस्थानोत्यी ये जो बताया गया इसके द्वारा तीन मार्ग तीन मार्ग है तीनों मार्ग अंतिम में भगवत चरण को प्राप्ति कराने के लिए आपको उपदेश देंगे लेकिन ये उपदेश कहाँ से लोग है? ये तीनों जो प्रस्थानोत्रोही वेदांतों उपनिषद असीमद भगवद गीता इसको प्रोस्थानोत्तरोयी तेन, इन तेनों को प्रोस्थानोत्तरो बोला जाता है लेकिन ये प्रोस्थानोत्तरो का उपदेश कहाँ से मिलेगा कोई किताब अगर खरीद ले उससे अपने आप पढ़ ले घर में बैठ के न्यूज़पेपर का माफिक ये संभव है बोला ना नारा संभव नहीं साधन के द्वारा पूरा तमाम जो वस्तु है अपराकृत जगत का ज्ञान आदि इसको जब अपना ज़िंदगी में आचरण में आचरण में लाया शास्त्र में जो है जो व्यक्ति इससे भाषण देते हैं लेक्चर देते हैं इसका जवान से इन लोगों का जवान से सुनने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हमारा भाषण सुनने का टाइम नहीं है कौन भाषण सुनना चाहता है भाषण सुन के होगा क्या हम तो सुनना चाहते डायरेक्ट रियलाइजेशन अनुभव की बात है ऐसा अनुभव की बातें जो संत महात्मा अपना जिंदगी में रग रग में अनुभव कर कर देखा परीक्षा किया ऑलरेडी टेस्टेड और इन सब अपराखित विषय को समाज का आदमी का सामने धर दे देखो तुम्हारा अगर रुचि है तो लो नहीं तो जाओ रुचि तो होगा नहीं स्वाभाविक जड़ों वस्तुओं में जब लगन रहता है तो कैसे रुचि वाला होगा संभव नहीं है जब वास्तव साधु संग हो जाता और महाराज रुचि पैदा हो जाता उसका बाद धीरे धीरे आपका जिंदगी का जो अंधेरा है धीरे धीरे मिट जाएगा इसीलिए तुलसीदास जी सुंदर बताया बिना सत्संग तरे ही न कोई बिना सत्संग तरई न कोई गुरु बिना भवन निधि तरे ही न कोई ये सब बात सच्चा है भागवत में एक बात आता है हमने जो भागवत का श्लोक दे के शुरुआत किए हैं उसका भी व्याख्या हो पाएगा मनु एवं मनुस्वानम करणम बंधनम क्षय तुम्हारा जो मन है ये मन तुम्हारा बंधन की कारण टाइड बॉन्डेज दुनिया में जितना सारे बॉन्डेज है सी लोहे का श्रृंखल दे के बंधन करो रस्सी दे के बंधन करो जेलखाने में अटक आटक कर दो सब ठीक है लेकिन मन मन जो है उसको कैसे आटक करोगे मन का जो श्रृंखल है वो बड़ा भारी गहरा विचार चाहिए इसमें प्रवेश करने के लिए मन का जो बंधन है मनो एवं मनुस्वानम करणम बंधन बाहर में जो बंधन है वो तो कुछ भी नहीं लेकिन मन का जो बंधन है वो सबसे बड़ा बंधन उससे छुटकारा मिलना जरूरी है हमने पहले भी बताया था अंतकरण का जो स्ट्रक्चर है अंतकरण जो आपका है इसका मन बुद्धि चित्तो अहंकार चार फंक्शन होता है इसका चार डिफरेंट फंक्शन के कारण चार नाम पर गया चित्तों कब बोला जाता है मन बुद्धि चित्तो अहंकार एक कैसे कैसे फंक्शन करते रहते हैं इसका बारे में चर्चा हो चुका सारे प्रमाण है बात ये आता है प्रभुपाद अक्सर एक बात बोलते थे दुनिया का जो आदमी है ये लोगों का मांसुद्रिक मांसुद्रिक मतलब मेटेरियल दर्शन है और बोलते वेदोद्रिक और मांसुद्रिक दो शब्द प्रभुपाद अक्सर व्यवहार करते थे वेदोद्रिक और मांसुद्रिक वेदोद्रिक मतलब तात्विक दर्शन और वेदोद्रिक मतलब तात्विक तात्विक दर्शन और मांसुद्रिक मतलब मेटेरियल दर्शन तात्विक दर्शन ये जो तात्विक दर्शन है जब तक साधक इसी तात्विक दर्शन में प्रतिष्ठित नहीं सुप्रतिष्ठित जब तक ना हो जाए तब का तब तक उसका कोई रास्ता खुलेगा नहीं सुप्रतिष्ठित होना चाहिए अप्राकृत दर्शन अप्राकृत दर्शन इसमें भेद क्या है भोले महाराज जहाँ हमारा नज़र पड़े जहाँ तक हमारा नज़र पड़े हर वक्त हमारा विचार आता है इसमें हमारा फैसिलिटी क्या होगा हमारा एन्जॉयमेंट क्या मिलेगा गंगा जी है अरे सुंदर गंगा जी नहा ठंडा हो जाएगा शरीर इट इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ एन्जॉयमेंट ये जो अपना मन शरीर के द्वारा भोगने वाला जितना सारे विषय वस्तु चारों ओर फैले हुए हैं एक वास्तव साधक का बुद्धि है जहां तक जो वस्तु देखे सारे कृष्णों का सेवा के लिए, not for you. का से कर ली नॉट फॉर यू तमाम दुनिया का वस्तु सूरज चंद्र से लेकर गंगा पानी लेकर क्या बोलोगे फल फूल कुछ भी आप देखो सब एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का सेवा का वस्तु है आप उसका चोरी मत करो तमाम दुनिया चोरी कर रहे उसको ले रहे है, लूट रहे ये लूटने का भावना कहाँ तक चले वो तो मरने का बाद भी समाप्त नहीं होता उसका नंगापन कभी नहीं जाएगा अगर करोड़ों करोड़ों रुपया रख के गया है बाबा पर बाबा फिर भी बोलता है हमको और चाहिए चाहत का कोई लिमिटेशन है नहीं आज तक कोई बता नहीं पाया कि महाराज इस तक मेरे को दे दो दे दो हम सेटिसफाई हो जाए आज तक हुआ नहीं किसी भी भग्य वस्तु लेकर जो आपका अट्रैक्शन का वस्तु है उसको लेकर अब भोग करो एंजॉय करो कहाँ तक करोगे मौत बोलकर एक चीज है और महाराज मौत बोल के जो शब्द है इसका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी का जिंदगी में आ भी आ जाए आ भी सारे बदमाशी ख़त्म हो जाए ऑल द वर्ल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड शांति प्रतिष्ठित हो जाएगा इसी वक्त किसी का दिल में झलक आया मृत्यु क्या वस्तु है मौत क्या चीज़ है if you can have the direct realization of that thing instant you can stop everything all nonsense sab band ho jayega koi badmashi aur nahi chalega lekin maya devi ka aisa prabhav hai maya devi ka itna bada prabhav hai ki kisi bhi halat se ye vastu samajh mein nahi aane denge आने नहीं देंगे जितना बड़ा एडुकेटेड हो जो कुछ भी हो जितना भी रैंक है मेटेरियल वो तो आपका रैंक भी रहेगा नहीं आप भी रहोगे नहीं कुछ नहीं रहेगा हैरान की बात है महाराज जिस वस्तुओं के स्वाद उसका कोई नित्य संबंध है नहीं हैव नो रिलेशन उसका साथ संबंध जोड़ के रखा है और चिल्ला रहा है फाइटिंग कर रहे हैं जो वस्तुओं के स्वाद उसका कोई ताल्लुका है नहीं बस उसी का पीछे लगे हुए हैं और जिसका साथ अनंत काल इन्फिनिटी प्रियोड जिसका साथ संबंध है वो जो परमात्मा भगवान उसका साथ नाता तोड़ देने के लिए तैयार है हर हालत में हर हालत में तैयार है भगवान का साथ नाता तोड़ दो बस हैरान की बात इसी को बोलता है माया एल्यूजन व्हाट इज नॉट दैट यू कैन थिंक जो नहीं है उसी को समझना इसका था इसका ही नाम है एल्यूजन माया माया देवी का चक्कर से मुक्त होना संभव नहीं भगवान ने एक कंडीशन बता दिया द ओनली कंडीशन बिफोर यू वो कंडीशन क्या है न ममे वो जे माया में तम हमारा चरण में जो शत प्रतिशत हंड्रेड परसेंट शरणागत हुआ उसका और माया नहीं रहेगा संभव नहीं लेकिन भगवत चरण में शरणागति होना संभव नहीं है जब तक संत महात्मा का चरण में शरणागति सिद्ध ना हो जाए मैथमेटिक्स में आता है आप ले किए हो हायर मैथमेटिक्स उसमें ये पॉइंट देके स्ट्रेट लाइन जाए तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा ये आता है ये पॉइंट देके जाएगा ग्रैप एन चार्ट में तो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट देके जाए कि वो पॉइंट उस पॉइंट को इंटरसेक्ट करके लाइन को जाएगा ये ऐसा एक मैथमेटिक्स का मापिक आर्गूमेंट है नॉट आर्गूमेंट सिद्धांत इट कैन नॉट बी चेंज्ड पार्लियामेंट में आपका संसद में बहुत सारे बिल पास होता है महाराज अमेंडमेंट इसका अमेंडमेंट होना चाहिए ठीक है महाराज अमेंडमेंट कर दो आपका पावर आया है लेकिन पारमार्थिक जो स्पिरिचुअल लाइन जो आपराकृत जगत का विषय है इसमें कोई अमेंडमेंट चलेगा नहीं चाहे जितना बड़ा नेता हो दादागिरी नहीं चलेगा अपराधित जगत में जो नियम नीति सिद्धांतों का बारे में वेद उपनिषद भागवत जी महापुराण भागवत गीता इसमें जो दिया गया इट्स इट इज एवरग्रीन इसका ऊपर कोई टच नहीं कर सकेगा पालन करना है तो करो नहीं तो मरो दोनों में दोनों का बीच में कोई समझौता है नहीं पौपात बड़ा दुखी हो जाते मठ में रहते हुए भी वो लोग चाहते हैं कि समन्वय है चित्त जड़ों समन्वय करके रहेंगे हम चीत भी हाँ थोड़ा चित भी अनुसलन करें जड़ को भी लेंगे बहुपात बड़ा दुखी हो जाते थे बोलते ये तो एक किस्म का मायावाद है इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मायावाद को हम चित्त हाँ हाँ थोड़ा चर्चा करेंगे और मायावा चित्त और जड़ो उसको समन्वय चिन्ह मात्रोवाद चिद चिथ चित जड़ोवाद जड़ ये सब कोई सुना ही नहीं आदमी चर्चा करे तब ना सुने ये सब मिलावट नहीं चलेगा मिलावट भक्ति राज्य में विशेष करके गौरिया मठ में नहीं चलेगा एक आदमी आए गौरिया मठ में तो आए तो आए और वापस ना जाए कि कोई आए तो वापस जाने का कोई रास्ता है नहीं गौरियामठ ऐसा अनोखा जगह है ऐसा ट्रांसेंडेंटल प्लेन है जो जिसको वृंदावन बोला जाता है महाराज वृंदावन का सौंदर्य जो अगर आंखों का सन में आ जाए मज़ा समझ में आ जाए कोई वापस नहीं जाता है का हमको घर लौटना है बॉम्बे में दादर में मेरा इतना नंबर जगह रोड में हमारा फ्लैट है हमारा छोड़ो है सब जो वापस नहीं जाता रासखान वापस नहीं गया रास्खन का वृंदावन का रस का चस्का लग गया तो घर नहीं जा पाया इतना बड़ा सुल्तान का लड़का है बोला महाराज को घर नहीं जाना है जिसका दिल में ये आनंद मिला तो वो महाराज उसको कुछ कमी नहीं रह जाता है दुनिया भड़का जो अतृप्ति डिससेटिसफेक्शन समाप्त हो जाता उसका अनंत काल का जो नंगापन है वो समाप्त हो जाता वह नहीं रहेगा बहुपात अक्सर बोलते थे बहुत सारे भजन में लगे हुए हैं हम देखते हैं सब बोलते ठाकुर जी माया मिलाकर आओ मेरा पास एक तो माया मिशी ऐशो हमार का ची एम ऐशो ना एमनी है ले तुम आके नीते ना एक तो माया मीशी ऐशो जैसे चाय का साथ थोड़ा चीनी मिलावट हो वो टेस्ट होता है तो साधक लोग बोलता है थोड़ा माया मिला आओ ठाकुर जी बिना माया आपको देख नहीं सकेगा तो ये सब जो है ये मायावादी का बात है ये भजन का बात नहीं है वो समझा ही नहीं कुछ भजन का ए बी सी कुछ समझा ही नहीं ए बी सी डी होगा नहीं कुछ नहीं होगा चाहे कितना भी लड़ाई करे मेरा साथ हम स्वीकार नहीं करेंगे कोई भी बीमारी हो डॉक्टर देख के बताता है तुम्हारा ये हुआ तो संत तो लोग बता नहीं सकता जब डॉक्टर लोग बोले आपके यूरिन टेस्ट करो स्टूल टेस्ट करो ब्लड टेस्ट करो फोटो खिंचवा के लाओ और फिर बोले आपका तो ये बीमारी बा और का कोई फोटो फोटो खींचने का दरकार नहीं वो सामने आ जाए तो बोल देगा क्या कंडीशन है वो जो फोटो खींचा हुआ है ऑलरेडी वो बोल देंगे का जी माया मिलाकर ठाकुर जी आओ ये जो बोलेगा ये तो भजन का कुछ समझा नहीं कुछ समझा नहीं हमने भागवत जी का जो श्लोक दे के शुरू किया टाइम समय ज़्यादा नहीं है चर्चा करने का विषय जो है अनंत अनंत चर्चा करने के विषय अनंत देव का स्वाद संबंध अगर नहीं जोड़ा तो कभी भी हमारा जिंदगी का असंतोष मिटेगा नहीं अनंत देव बल्लाव जी काव श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसका विषय में थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देंगे अंतिम में गीता का थोड़ा बाकी रह गया उसका चर्चा के लिए ये सब बातें उठाए श्रीमदभागवत जी महापुराण का जो श्लोक देकर शुरू किया था वो है क्या यथा यथा आत्मा परिमिजत असौ मत्पुन्न गाथा सुवर्णो विधानवयी तथा तथा पशुति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषा यथ अंजन संप्रयुक्तम जैसे आत्मा परि आत्मा का परिमर्जन जैसे आत्मा का परिमर्जन होते रहेगा महाराज आत्मा का परिमर्जन हम तो सुना बर्तन माजा जाता है आत्मा का परिजन तो देखा नहीं जाता हाँ श्री चैतन्य महाप्र का फास्ट टीचिंग जो लेगा वो मालावाल हो जाएगा लेकिन लेने का आदमी नहीं है बाजार में बहुत चीज़ बिकता है जाओ अपना जेप है वो खरीद के लाओ लेकिन असली चीज़ नहीं मिलेगा एकमात्र गौरिया छोड़कर कोई ऐसा बात बोलने वाला है नहीं ऐसा बात इसलिए भोपा जी बोलते थे जो गौरिया का कर्तव्य जो है ड्यूटी है बड़ा बड़ा भारी ड्यूटी है बड़ा भारी ड्यूटी ये जगत का आदमियों को सच्चा बोल के उसका टू अरेस्ट द परभाटेड टाइट इज द सिमिंगली अनप्रेजेंट ड्यूटी ऑफ गौरियम टू अरेस्ट द करंट पर भाटेड टाइट ऑफ द सोसाइटी इज अ सिमिंगली अनप्रेजेंट ड्यूटी ऑफ गौरियम नाउ यू कैन थिंक ओवर एंड अगेन गौरी का ड्यूटी क्या है भले ही ये पागलपंती कर रहे कुत्ता का मैं भी दो है समाज मरने के लिए उसको खींच खींच के लाओ चूल पकड़ के एक डरा कहाँ जा रहा है मरने के लिए आके बैठाओ और सच्चा बात को समझाओ और ठाकुर जी का पास ले जाओ मारने आएगा हम भी तो संत हैं आप संत है बदमाश है आप बोलेगा ऐसा इलाम मेंटल ऐसा लाइम मेंटल ऐसा इलाम में गए हो गए कभी तो देखिए एक, एक पागल को ट्रीटमेंट करने जाए तो वो पागल डॉक्टर को एक लात लगा देता है भक्त हमारा कुछ नहीं हुआ हमको ट्रीटमेंट करने आया यही तो पागल बनती है पागल तो यही सोचते है कि हमारा कुछ नहीं हुआ हमारा कुछ बीमार है नहीं अगर सुस्त आदमी हैं उसको अगर बोले महाराजा पागल है वो क्या करेगा मुस्कुरा के हट जाएंगे लेकिन आप सचमुच पागल हो तो आप इतना गुस्सा हो जाओगे हम पागल है तो तू पागल है हम पागल है कि तू पागल है बेटा है ऐसा करके गाली दे इतना बड़ा गाली इतना बड़ा विपत्ति जबकि हम थोड़ा मीठा बोली बोले तो हमारा झोली में करोड़ रुपया का अनुदान पड़ जाए स्टिल आई हैव नो डेजे थोड़ा मीठा बोले बस पूरा दुनिया हमारा पीछा आ जाएगा लेकिन आज तक हम इस बारे में समझौता नहीं किया चाहे एक आदमी आए तो आए जरूर थोड़ा मीठी मीठा बोली बोल देंगे हमको जानकारी या सुंदर गान कर देंगे और पुनामी इधर पड़ जाएगा तुम्हारा पुनामी का दरकार नहीं है हमारा हमारा ज़रूरत नहीं है दुनिया ये समझता नहीं कि कितना कितना बड़ा कितना बड़ा सेक्रीफाइस है हमारा जिंदगी में चारों ओर से लात खाने का बाद भी तुमको सच्चा बोल रहे हैं तुम्हारा जैसा मूर्ख नहीं है तो मूर्ख एक नंबर हो हम तो अनाया सारे दुनिया का मजा लूट सकता अनाया सारे दुनिया का वैभव लूट सकता हमने तो चेष्टा नहीं किया ताकि इसका कोई कीमत नहीं है आपका दिल में आएगा नहीं तो ठाकुर जी समझेगा तो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती से भोपात समझेगा गुरुवर्ग समझेगा भक्ति ठाकुर समझेगा बस वही मेरा पेमेंट है मेरा पेमेंट ये है कि हम खून बहाकर जितना सारे हरी था बोले हम देखना चाहते कि एक आदमी वो चीज़ का पालन करे बस ये मेरा अनुदान है और कुछ नहीं लेकिन बड़ा भारी मुश्किल एक भी आदमी नहीं है जो वास्तव पालन करे, सब कपट सब कपट हंड्रेड में निन्यानबे परसेंट उससे भी ज़्यादा हो तो बात तो बोलते उससे भी ज़्यादा 99.99 परसेंट .99 सच्चा कोई नहीं चाहता इसे मरता है सच्चा से कोई मतलब नहीं है ठाकुर जी से मरता है मरो तुम्हारा मरने का इच्छा हो है, तो मरो जितना हृदय का मार्जन कर सकोगे हृदय का मार्जन कभी सुने ही नहीं हो क्या हृदय का मानजना करो कैसे मानजन करे बोले संत महात्मा पहुंचा हुआ संत महात्मा का सी मुखारबिंद से पिघले हुए जो अमृत मय उसको सेवन करो इसी को बोलता है मानजन करना आपका हृदय में इतना मैल है कि बाहर में इतना सुंदर कपड़ा है इतना सुंदर देखने में हो सब है लेकिन हृदय के खुले तो गंदगी फैल जाएगा थो संत महात्मा बोले हाग यहाँ लेकिन सब तमाम समाज का अंदर में गंदगी है बाहर में सुंदर सब सजावट है श्री चैतन्य महापौ कह रहे हैं कि चे तो दर्पणम मजम हृदय को मानजन करो इससे क्या फायदा होगा महाराज बोले आपका दर्शन का जो दर्शन का जो पद्धति है बदल जाएगा आप सारे आंखों का सामने टट्टी पे सब लड़की आ रहा है लड़का आ रहा है ये सब दिखेगा लेकिन एक पहुंचा हुआ संत महात्मा का दृष्टि में ना तो कोई लड़की है ना तो लड़का है कुछ नहीं है वो तो देखते हैं आत्मा सूक्ष्म दर्शन ई चामड़ा का सौंदर्य जो नहीं देखते काला धोला लंबा चौड़ा मोटा कुछ नहीं देखते लेकिन ये दर्शन महाराज संभव नहीं है जब तक आपका अंदर में हंड्रेड हंड्रेड परसेंट शरणागति जब तक ना हो हो जाए ना जाए तब तक ये दर्शन एक फिलोसोफी बनकर आपका जेप में रह जाएगा भाषण में भाषा रहता है और लेक्चर में लैंग्वेज रहता है भाषण में भाषा रहता है लेक्चर में लैंग्वेज रहता है लेकिन एक पहुंचा हुआ संत का वानी में बिर्ज रहता है बुलेट फायर कर देगा हरी कथा का अब एकदम जलन हो के भागोगे अगर ठाकुर जी चाहिए वो जलन को सहन करो पहला बीमारी में पहला ऐसा ही होता है डॉक्टर जो फाड़ते हैं तो चिल्लाते हैं लेकिन डॉक्टर का क्या मकसद है वो चाहते हैं मरीज को ये बीमारी से रिहा कर दो लेकिन पहले चिल्लाओगे गीता में भी सुंदर इतना सुंदर सारे बातें हैं लेकिन सुने कौन किसी का पास टाइम नहीं है भगवान गीता में सुंदर बताया देखो जदग्र अमृतपम पमम परिणाम विषमी पहले बड़ा अमृत लगेगा अरे जाओ नाचो कूदो सैटरडे क्लब में जाओ सांडे क्लब में जाओ बड़ा जेंटलमैन है सब सब जेंटलमैन हैं सैटरडे क्लब में जाओ साडे क्लब में जाओ और देखो क्या क्या हो रहा है सब जेंटलमैन अब महाराज बड़ा अमृत लगता है जाके नाचो स्कॉच खाओ दूसरे का पत्नी का साथ डांस करो इंग्लिश म्यूजिक चल रहा है कितना आनंद है हाँ हाँ ले लो खूब लूटो लेकिन हमारा क्वेश्चन है कहाँ तक लूटोगे हाउ लॉन्ग यू कैन एन्जॉय कहाँ तक लूटोगे कब तक लूटोगे बात ये है किसी का पास वास्तव बुद्धि नहीं है इसीलिए भगवान श्री कृष्ण खुल्ला में बता दिया देखो उद्धव हम तो उसी को बुद्ध बुद्धिमान बोलते हैं जो ये दो, दो दिन का जिंदगी में बड़ा भारी विचार करके अमृत प्राप्ति के लिए दौड़ते हैं वो भी कुंभ में लाकर अमृत नहीं है जो दो दिन में खत्म होने वाला भगवान भगवान उद्धव जी को बताएं ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीनम यत्यम अन्य नेहा मरते न अपनत अमृतम ये मरने वाला शरीर पकड़ कर उद्धव जो अमृत प्राप्त के लिए प्रचेषा करता है हम उसी को बुद्धिमान बोलते हैं वास्तव बुद्धिमान तो वो है जो सोचते हैं कि हमारा बुद्धि है हमारा इतना है बड़े एडुकेशन है सबको सब इसको इस्तेमाल करे और समाज में हमारा इतना प्रतिष्ठा हासिल करेंगे इतना रैंक इतना प्रतिष्ठा हासिल करेंगे इतना वैभव कि समाज का आदमी हमारा पास माता टेकेगा बाबू आया है राय बहादुर आया है भगवान से कृष्ण बोलते ये तो वास्तव बुद्धिमान है नहीं ईशा बुद्धिमता बुद्धि मनीषी मनीषी न मनीष ऐशा बुद्धि मताम बुद्धि मनीष्य मनीषा चौ मनीषी न मनीषियों का ये मनीषा है बुद्धिमानों का ये बुद्धिमानी होगा जब ये दो दिन का शरीर लेकर अमृत प्राप्त करने के लिए प्रचेष्टा करे और वास्तव पहुंचा हुआ संत महात्मा का पास जाए वो कोई आशा लेके ना जाए कि हमारे एक पोता हो जाए तब तो मूरख हो तो ऐसा आशा लेके मत जाओ सिला भक्ति प्रमोद पुरी स्वी महाराज परभंस श्रेष्ठ जगतगुरु इनका सामने देखे हैं गुरु जी का सामने कितना आदमी आते थे और दंडवत लगा के उठते नहीं थे इतना लंबा दंडवत करते थे और उसका बाद दुनिया भर का प्रस अपना मन का जो चाहत है वो रख देते गंदगी महाराज हमारा लड़का चाटट दिया है दो तीन बार पास नहीं किया थोड़ा तो आशीर्वाद कर दो कि चाटट पास हो जाए लड़की का शादी नहीं हो रहा है तो थोड़ा तो कीपा कर दो शादी हो जाए और हमारा लड़का का पास करके बैठा हुआ है अभी तक कुछ नौकरी नहीं लगा और सामी देवता जो हमारा बिजनेस कर रहे उसके इनकम टैक्स का बड़ा फेर लग गया थोड़ा कृपा कर दो थोड़ा कीपा कर दो हमारा इनकम टैक्स का फेर थोड़ा चेंज हो जाए और गुरुजी जी बड़ा हँसते थे ये लोग जाने का बाद गुरुजी हंसते थे हमारा सामने बोलते थे देखा बेटा हमारा सामने किस लिए आए हैं हमारा सामने आए हैं कि इनकम टैक्स का फेर से बच जाए लड़का का बीमारी हुआ नौकरी न लग रहा है लड़की का शादी नहीं भाई ये सब लेके हमारा पास आते हैं हमारा गुरुवर्ग ने बोलते थे देखो एक राजा महाराजा चक्रवर्ती इसका पास जाके अगर दरबार में आप बोलोगे राजा जी कुछ भीख मांगने के लिए आए हैं वो क्या भीख बताओ बोले थोड़ा वो जो ऐस है छाई बर्तन घिसेंगे थोड़ा दे तो बोले तू तो, तो मूर्ख नमक कहाँ कहा से आए हैं छागर राजा का बस गया कुछ बर्तन घिसने के लिए कुछ छाई अंत ऐस बर्तन चमकीला होगा राजा ने बोला कहाँ से आया ये गाधा ओ ये ऐस तो छाई तो बाजार में किसी भी जगह जाओ सब मिलते रहेगा कि इसका लिए हमारा दरबार में आने का दरकार तो है नहीं तो संत महात्मा जो है इनका पास तो जाने का दरकार है नहीं अगर जड़ का जो वस्तु है वस्तु को चाहिए तो जाओ इसका पास हो तो ऐसा माल है संपत्ति है तो आपको ऐसा संपत्ति है तो आपको मालामाल कर देंगे तो आप लेकिन आपको तो चाहत हैं यू हैव नो डिज टू गेट दैट इकोनॉमिक्स में एक बात आता है अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हुए वो डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स में आता है और डिमांड एंड सप्लाई का कोई वस्तु का पाँच साल पहले कितना डिमांड था और पाँच साल बाद आज कितना डिमेंड है दस साल पहले कैसा डिमांड है उसका प्लॉटिंग करो ग्राफ एंड चार्ट करो उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन एक लाइन को उसी पॉइंट से ले जाओ देखो ऐसा पैरा जैसा होगा बड़ा आश्चर्य ये विदेशी अर्थनीति जो है इंडिया से आया है ये जो टेक्नोलॉजी है सब इंडिया से आया है जितना स्पिरिचुअल चीज सब इंडिया से आया लेकिन तुम मूर्ख मुरुक, मूर्ख हो सारे भारत से गया इकोनॉमिकल जो फैक्टर है वो सब सब सारे जितना ज्ञान है तमाम दुनिया में सारे भारत में गए भारत से गया लेकिन ये भी अज्ञान अंधेरा में डूबे हुए है बड़ा हैरान की बात है चाणक्य बोल के एक पंडित आता है चाणक्य चाणक्यों का जो अर्थनीति है आज से तीन हजार साल पहले दो अढ़ाई हजार तीन हजार साल पहले वो लिख के गया है वो अभी भी इकोनॉमिक्स राज्यों में पढ़ाई की पर है मैंने वो पढ़ाया जाता है कितना बड़ा दूर का सोचता था अभी उसी विचार को लेकर फॉरेन कंट्री में भी ऐसा होता है किसी वस्तु का ऊपर आप अभाव कायम करने का चेष्टा मत करो जैसे किसी वस्तु का डिमांड है तो मार्केट में फ्री कर दो उसको तो जैसा डिमांड ऐसा सप्लाई होते रहे लेकिन तुम क्या करते हो कालो बाजारी करते हो तमाम सामान को लेकर पैसा ले कर गोडाउन में जड़ दो मारा माल नहीं है ऐसा ना कीमती है तो क्या होगा क्या होगा क्या तुम्हारा इकोनॉमिक्स ठीक होगा जिंदगी में नहीं होगा सब चोर बदमाश बैठा हुआ है चोर बदमाश बैठा हुआ सब कुछ नहीं होने वाला ऐसे ही होगा तो बात यह है कि अंदर में डिमेंड रहे तो सप्लाई किया जाएगा बहुत बात बोलते थे इफ देयर इज डिमैंड देन सप्लाई कैन बी मेड ऑटोमेटिकली तुम्हारा अंदर में चाहत है भक्ति के लिए भगवान चाहते हो भगवान चाहते हो तो मिलेगा सिला भक्ति बल्लभ तथ्य आज बोलते थे ठाकुर चाहिए तो मिल जाएगा कोई बताए आए, आए सामने भागवत छोके गीता छोके गंगा पानी जो सालगांव सालगंव बोले कि ठाकुर जी चाहिए हमको कुछ नहीं चाहिए बोल सकेगा हिम्मत है सब नाटक कर रहा है सब नाटक कर रहा है किसी का हिम्मत नहीं बोलने का ठाकुर जी है चाहिए नहीं तो इसलिए मिल नहीं रहा चाहिए तो मिल गया मीरा जी को ठाकुर जी चाहिए था मिल गया था रूप सनातन आदि सारे कितना हजारों हजारों भक्त जो है ठाकुर जी मिल जाएगा महाजनों जैनोग तो सपन महाजन लोग ठाकुर जी को प्राप्त करके बैठे हुए हैं तो देखा दिया तुम भी चलो हमारा मार्ग ये है मार्ग से हम आते हुए हैं महाजन का पद से तुम ही ये मार्ग में चलो तो महाजन का वो जो मार्ग है उसमें हम चला है तुम भी चलो तुमको भी मिल जाएगा अगर नहीं चाहिए तो जाओ भागो क्यों खमा का हंगामा कर रहे हो हमारा मठ का हालत खराब कर रहे हो अपराकित ये गोड़िया मठ है इसमें प्राकृत वस्तु मांगो तो उसमें कोई सुविधा होगा नहीं ठाकुर जी दे देते हैं अंतिम में मौत था यथा आत्मा परिमिज्य असौ मत्पुन्न गाथा सवणो विधानी तथा तथा पशती वस्तु सूक्ष्म चक्षुषा जथइव अंजन संप्रयुक्तम कितना सुंदर बात है जैसे जैसे आपका आत्मा को परिमर्जन करते चलोगे ऐसा नहीं कि छह महीना पहले साधु संघ किया ऐसा नहीं साधु का वानी को लेके जाओ दिन भर सुनो दिन भर घर में दिन भर सुनो ऐसा नहीं कि महाराज किया तो था गुरु जी आया था छो महीना पहले अरे ऐसा तुम सत्संग करते हो सत्संग अनुक्षण होना चाहिए अनुक्षण एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और आई वुड से अन इंटरेप्टेड वे कोई छेद नहीं है साधु संग में छेद आ जाए तो उसी छेद दे के माया प्रविष्ट हो जाएगा साधु संग में कोई छेद हो जाए महाराज हम छः महीना पहले साधु छः छो महीना छोड़ो और दो घंटा पहले साधु संघ किया था अब कितना करें आप विषय की चर्चा कर दे एकांत में बैठकर मोबाइल खींच ले कहां कहां फोटो फोटो ये सब देख ले थोड़ा जड़ जगत का कीर्तन आदि सुन ले महाराज का बात क्या सुनेगा ये बात में क्या रखा है मरने के लिए आया तो मर तो मरने के लिए आया है न तो मर खूब मर हम तो छोड़ देंगे जा मर मरने के लिए आया तो मर मरना चाहता है खुदकुशी करना चाहता है मारा तीन बार बचा दिया अ चौथा बार हम देखा ही नहीं घर में घुसकर कर और क्या किया ऊपर से दृस्ती लगाया और हैंग टू देथ मर गया तो हम क्या करें तीन बार तो बचा दिया चौथा बार देखा नहीं तो मर गया मरने के लिए आया तो मरा तो मरने के लिए है रामजी राम जी का चार सूत्र है चार सूत्र कभी समय हो रामनवमी हम चर्चा करेंगे राम जी ने चार सूत्र देके गया वो चार सूत्र अगर समझोगे जिंदगी का पारे समाधान कोई समस्या नहीं सब दिया हुआ है चैतन्य वहां पर बोले देखो हृदय मांजन करो पहुंचा हुआ संत महात्मा का वानी सुनो सुनते सुनते हृदय का मानजन करो इतना सारे मैल है सारे हट जाएगा आपका दिल से और ठाकुर जी का आसन जो है वो सफा हो जाएगा ठाकुर जी आगे बैठने के लिए तरसता है कब कब हमारा ये कब हृदय को साफा करे करता ही नहीं कीच है कीचर है उधर कैसे जाए हम ठाकुर जी बोल रहे हैं तो हम तो जाने के लिए तैयार है बात तो ये है कि परमात्मा का रूप में हृदय में तो है ही है लेकिन ये जो दर्शन है इसका मतलब है ठाकुर जी को अनुभव में लाओ इसका नाम है सिंहासन को साफा करो कीच को हटाओ ऐसे तो हर पाणी के हृदय में परमात्मा है खेर तो गोसाई अनिरुद्ध विष्णु परमात्मा सबका हृदय में है लेकिन अनुभव कहाँ है चैतन्य महाप्रभु गुंजिता मांजन साफा करने का जो लीला प्रदर्शन किए उसको अनुभव करो तो देखोगे कैसा सुंदर भाव है उसमें कैसा कैसा करके चैतन्य महापो दिखाएँ के हृदय को मांजन किए मांजन करते करते पूरा आपका क्या किया पूरा हृदय को साफा कर दो ब्रह्मा जी साक्षात ब्रह्मा जी वो भी ठाकुर जी का पास बताए गैनी प्रयास मुदपस् नमंत एव जीवंती सन्मुख रही भवदीय वार्ता स्थानिस्थिता स्वतिकताम तनुवांग तो मनो भी इत्यादि श्लोक ब्रह्मा जी ने बताया भागवत में है दस दिन कभी भागवत पूरा सुनोगे एक महीना देर महीना तक चुपचाप सब कम धंदा बंद कर दो सब बंद करो दरका नहीं कुछ मरने का टाइम में क्या लेके जाओगे कुछ है नहीं संपत्ति तीर्थ महाराज जी सुंदर कहते थे और मारने का टाइम में तो कोई माल खजाना नहीं जाएगा संग नहीं कुछ जाएगा मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे गाने का टाइम में तो गा देते हो बट देर इज नो डायरेक्ट रियलाइजेशन इंट योर हार्ट अनुभव नहीं है गाता तो है एकदम तो जोर से बचाकर कर एकदम तो गा दिया पता वेयर इज देट रियलाइजेशन कहाँ डायरेक्ट रियलाइजेशन देखना चाहते हैं डायरेक्ट रियलाइजेशन हमको इंटरेस्ट नहीं है तो तुम कितना साल दिखा लिए I am less interested about it. हमारा जानने का दरका नहीं है तुम कितना साल दिखा लेके बैठो। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा तरक्की कैसा हुआ गुरुजी से क्या ले पाए वैष्णव से क्या लिया यही देखना चाहते हमको आप देखने का कोई इच्छा नहीं है बहुत आदमी बोलेगे अरे महाराज इतना तो बताते नाक बेस का मूल्य है ये संन्यास बेस का हमारा कोई कीमत नहीं एक पैसा कीमत नहीं अगर गुरु जी का कृपा हमारा अंदर में नहीं आया बेस का कोई कीमत नहीं डंडा का कोई कीमत नहीं हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया चमार बन के रहते हुए रहे हम आज तक हम चमार बन के हैं केसव फॉर्म पूछे केशव को सीमा बोलते थे चमार बन के बैठे हम सब बोले महाराज गाली दे रहे हैं मेरे गाली नहीं केशव महाराज बोलते थे चमार मतलब रोटी कपड़ा और मुँह खन से लोतीतों ये तीनों में उलझे हुए हैं रोटी कपड़ा और मकान और हमारा भागवत का विचार में शब्दोस्पर्शों रूप रसगंध ये फाइव एलिमेंटरी मैटर्स इसका पीछे तमाम दुनिया दौड़ रहे फाइव एलिमेंटरी फैक्टर्स शब्दों स्पर्शों रूप रसगंधो जितना भी भोगने का समान है एनालिटिकली विचार करो ये पांच में एक आएगा पांच में एक आएगा ये शब्दो स्पर्शों रूप रसगंधो इसी को भोगने के लिए तमाम दुनिया अपने जान को बजी लगाकर बैठे हुए कोई गुरु वैष्णव के लिए कुछ करने के लिए तैयार अगर ठाकुर जी का वास्तव तो बात बोले तो ये संतों को मार के भगा दो इसका चर्चा मत करो ये बदमाश है पहुपात का बात बोलो भक्ति विनोद ठाकुर का बात बोली, ये कहाँ से आया है हमारा गुरु जी का खिलाफ बात कर रहे हिम्मत है तो सामने आओ हाँ। हिम्मत है तो सामने आओ चोर कर माफी पीछे क्यों भाग रहे बोलो प्रमाण करो पौपात का बात छोड़ के कुछ बात बोला बदमाशी करने का सीमा है कहां तक जाओगे मर जाओगे आज तक कभी वास्तव शुद्ध हरिकथा का विरुद्ध जाके आज तक जिया ही नहीं आंखों का सामने मर गया कितना जीने का कोई रास्ता नहीं चैतन्य बोले तो देखो तुम संकीर्तन करो संकीर्तन करो हरि कीर्तन नाम करो भाग ठाकुर जी का संतुष्टि के लिए जगत को भुलाने के लिए संकीर्तन मत करो ये टीवी में आएगा रेडियो में आएगा कोई नेता आया है फिल्म स्टार आया है थोड़ा गाना गा के दिखा दिया कोई दरकार नहीं सुनाना है तो ठाकुर जी को सुनाओ आकबर बादशाह का सभा में तानसेन को बोला गया था जो जो कीर्तन जो गाना जो संगीत आपका बल छा गुरु भाई आए जस्ट गुरु भाई है मेरा और बोले महाराज अकबर बादशाह ने बताएं कि चलो आपका गुरु जी का पास चलो महाराज गुरु जी का पास जाए तो गुरु जी किसी का साथ मिलता नहीं कोई विषयी आदमी आए तो किसी का साथ मिलता ही नहीं अरे महाराज चलो ना पहले दूर से देखोगे तो ठीक है हाँ दूर से देखेंगे आपका गुरुजी को दूर से दर्शन करेंगे जिसका शिष्य ऐसा है ना जाने उसका गुरुजी कैसा है यही तो असली शिष्य का परिचय यही असली शिष्य का परिचय जिसको देख के समाज बोलेगा ये किसका शिष्य है ये किसका शिष्य है जिसका अंदर में इतना तेज है इतना शक्ति दिया है ठाकुर जी यही तो असली गुरु का बंदा है गुरु का बंदा तिलक लगा हम गुरु जी का ये नहीं है तमाम समाज बोलेगा गुरु जी का शिष्य है एक किसका शिष्य है तो पूछेगा तब आप सोचोगे हाँ आपका दीक्षा लेना आपका प्रवचन करना आपका जगत का मंगल के लिए प्रचेषा सार्थक हुआ ना ही तो लूटोगे प्रतिष्ठा लूटो ये प्रतिष्ठा हमको चाहिए ये प्रतिष्ठा विष्ठा खाओ लिखा हुआ है प्रतिष्ठा सा धृष्टा सपत रमणी में रघुनाथ दस प्रतिष्ठा सा धृष्टा सप सब विष्ठाकार है प्रभुपात जी बोले जरेरो प्रतिष्ठा सुकोरी विष्ठा प्रतिष्ठा वैष्णव के लिखा है प्रभुपा पर के देखना तो तानसेन बोला ठीक है दूर से देखो तो ले जाएंगे और तो जंगल से कोई डिस्टर्ब मत करो और ना ठीक है अब देखे गुरु जी स्वामी हरिदास बैठ के ठाकुर जी को गोदी में बिहारी जी को ले आ और आंसू बहाते हुए कीर्तन कर रहा है गाना गा रहा है बिहारी जी को गोदी में बैठा ले और छाती में लेकर विभोर होकर गाना कर रहा है इतना सुंदर और गाने का बाद जैसे लगता है वो जब जब वो हो रहा था ऐसे लगता है कि पेड़ पौधा वृंदावन का जो भाव है परिपूर्ण प्रकुट हो गया झूम रहा है पत्ता पत्ता जो है सब उत्तर दे रहा है जैसे भागवत में आता है जंग ब्रवजंग मनपेत मपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातर अजुह इत्यादि श्लोक भागवत का चर्चा तब सुनो पुत्रे तन्मयत या तरवभिनी दुन स्वर्वभूतहद मणिमा तस्में जब वैजदेव जी बोल रहे पुत्रो पुत्रो पुत्रो करके तो ये पेड़ पौधा वो पहाड़ वो जो है सारे उत्तर कर रहा है क पुत्र क प पुत्र वैजदेव जी कोई मामूली आदमी नहीं है साक्षात्ता भी सब होता वो पुत्रों का तुम्हारा मापी पुत्रों का पीछे उसका रोना आ गया ऐसा नहीं वो तो ये इसलिए बुलाने गया कि भागवत रस जो है इसको राखने का कोई पौट पात्र नहीं है गुरुजी बहुत आदमी को दिखा देते हैं लेकिन किसका अंदर में पात्रता है पात्र नहीं है तो हमने दिखा लिया तो क्या काम का है तो वैषदेव जी पुत्रों का पीछे पुत्रे दनमय तया तरविनेद ये मत सोचो कि हमारा पुत्र चला गया था साधु बन के इसका लिए दौड़ रहा है ऐसा नहीं बैजदेव जी का दौड़ने का पीछा नहीं कोई मकसद था वो है ये लड़का आजन्म जो है इसका इतना सुंदर ज्ञान है इसको अगर वापस लाए तो भागवत नामक ये रस है अनंत रस इसका हृदय में रखने का जाएगा बच्चा बन जाएगा दुनिया में तो ऐसा कोई काबिल आदमी है ही नहीं जिसका अंदर में ये रस को रखे इसके लिए दोहरा था बहुत सारे व्याख्या है सहजिया लोग उल्टा व्याख्या करते हैं उसका तो हम लेंगे नहीं तो ये बात आता है कि वो जैसे लगता है तब पत्ता पत्ता सब हिल रहा है वृंदावन का ऐसा ही होता भागवत में है बहुत सारे सुंदर वर्णन गुस्सा ने ऐसा ही बताया और महाराज ये गान सुनने का बाद दूर से शास्त्रांग दंडवत करके चले आए और बहुत दिन बाद अकबर बत्सा का हृदय में इच्छा पैदा हुआ कि तानसेन तुम्हारा गुरुजी का जो वो जो गाना सुन के आए हैं ठाकुर जी का जो संगीत वो सुना सुना वो थोड़ा सुनने का इच्छा है आप गा सकते हो गुरुजी गुरु जी का कृपा से गा सकता हूँ अब सुनाओ थोड़ा अब सारे समाज को सुनाने के लिए जो व्यवस्था है और ठाकुर जी को सुनाने के लिए व्यवस्था थोड़ी एक होगा एक थोड़ी होगा ना तो सुनने के लिए बैठे हैं वो बहुत सुंदर हुआ होने के बाद अकबर वस्तु बोले आह बड़ा सुंदर बड़ा मज़ा आ जाए बड़ा मज़ा आ जाए आ, आ गया लेकिन एक बात बूढ़ा मत लेकिन एक बात है बूढ़ा मत मानना कैसा बूढ़ा मत भले बात ये है आपका गुरुजी जैसा गाया था वैसा नहीं हुआ आपका गुरुजी जैसा गाया था वैसा तो नहीं हुआ हुआ तो अच्छा है लेकिन महाराज ऐसा नहीं हुआ तानसेन ने बताया हाथ जोड़कर जावाना वैसा कैसे होगा कैसे संभव है वो तो ठाकुर जी को सुनाने के लिए एकांत में कोई नहीं था ठाकुर जी को सुनाने के लिए गया था बस ठाकुर जी और वो और आप तो सुनना चाहा सामने में हमारा बहुत आदमी है वो सुनने के लिए बैठा है तो उसका मकसद कुर और था और हमारा मकसद कुर और है ठीक यही बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वाई बोलते तुम्हारा पांडित्य में क्या आएगा जाएगा हु केयर हाउ मच प्रोफिशियंसी यू हैव कितना तुम्हारा भाषण देने का क्षमता है कौन केयर कर रहा है तुम्हारा अंदर में कितना पांडित्य है हमारा दरकार नहीं ठाकुर जी का प्रवोचन तुम्हारा जवान से आता कि नहीं डायरेक्ट रियालाइजेशन ये हम जानना चाहते हैं ठाकुर जी का कृपा गुरु जी का माध्यम तुम्हारा आया कि नहीं यही बात तो भोपात जी बोलते थे एक ही बात जब जब हरि कीर्तन करो कथा बोलो बेसा का करो बेसा जैसा अच्छा कपड़ा पहन के समाज को दिखाते आकर्षण करते तुम संत बनने के लिए आए हो तुम अपना हाव भाव कटाक्षो और अच्छा अच्छा गाना के द्वारा सो एटाक्षण करना चाहते हो समाज को तुम तो वो बेसा से भी नीचा हो उसका तो एक लिमिटेड मकसद है तुम्हारा तो मकसद जो है तो पूरा समाज को तोड़ फोड़ देगा तुम्हारा ठीक नहीं है नियत जो संकीर्तन करना है तो ठाकुर जी का संतुष्टि के संतुष्टि के लिए कर फॉर द एंटायर सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट सुप्रीम लॉ तुम्हारा एक भी गाना तुम्हारा कीर्तन तुम्हारा कथा सारे भगवान का संतुष्टि के लिए होना चाहिए नहीं तो एक लाख खाओगे लाभ तो हर भगत खाओगे माया देवी का तो यथा यथात्मा परिमय जसो मतपुन गाथा सबनो विधान मेरा जो श्रवण कीर्तन का विधान दिया गया मेरा अपराकित कथा जो गोपियों ने बोला गोपियों ने देखो भगवान गया तो ठीक है अब भगवान तो बोलता नहीं गोपियों कि भगवान सोचता है उद्धव बोलते हैं भगवान गया तो क्या हुआ ज्ञान चिंता करो आपका परमात्मा तो संग अरे राग दे ज्ञान तेरा ज्ञान तेरा पास धर के राग हमको जर नहीं है कोई ऐसा साधन है कि बता कि कृष्ण को भूल जाए अरे हैरान की बात कृष्णों को भूल जाए ऐसा कोई साधन है तो बता ज्ञान मत दे तेरा ज्ञान सुनने का इच्छा नहीं है और गोपियों ने रो रो की कही कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विवृतम कलमसाप हम यही तो आता है ना ये जो चर्चा का दास चर्चा का देखो मिल गोपियों ने ये बोला तब कथामृतम तब मतलब हे भगवान हे कृष्ण भगवान तो नहीं बताते कृष्ण गोपियों ने भगवान नहीं बताते हमारा कृष्ण हमारा कृष्ण है तो बोलो तब कथामृतम तप्त जीवनम कविवीड़ितम कलम सापहम सवन मंगलम श्रीमदातम भविगिणंत थे जिस बात को उठाकर चैतन्य महाप्रु ने बेहू बेुश, में था प्रेम के मारे मूर्छित अवस्था में जब राजा प्रताप आके और ये एक पद को सुनाया तब कथाम तप्त जीवन कवि विड़ीड़ितम कल्म मसाप हम सीमदाततम्‌ मंगलम भूरिदाजना ये चैतन्य आपों के सामने जब गाया राजा पताभो तो उठ के बेहूशी से उठ के आलिंगन दिया तू कौन है रे तू कौन है इमरा इतना अमृत पिला पिलाने के लिए आए हैं हमारा पास कुछ नहीं है हम तो भिखारी है सन्यासी हमारा पास कुछ नहीं है मोर किछू दीते नहीं दिनों आलिंगन मेरा पास कोई बचा ही नहीं तो तेरे को आलिंगन दे दिया भगवान साक्षात आलिंगन दे दिया यही अमृत है इसी को तब कथा अमृतम तब कभी विड़तम कलमस आप हम ऐसा कीर्तन करो कि आपका दिल सफा हो जाए और प्रेम पैदा हो हु जाए हृदय का जितना कलमस है तो कामना बात सुनाई तो कलमस है उसको हटा नहीं पाए आज तक क्या संत बन के हम बैठे हैं आज तक हटा नहीं पाए प्रतिष्ठा का चिंता ये चिंता वो चिंतारी तुम्हारा कैसे तरक्की हुआ तुम तो जहां का था पौपात एक उदाहरण देते थे एक बोट बोट जानते हो किस्ती और उसमें सारे दस बीस आदमी बैठ के आ, बैठा है कि कोई शादी बारी जाएगा शादी जाएगा और सारे नेशा करके बैठा हुआ है और जो मजदार है माजी जो है वो चलाता है नौका बोट को वो भी नशे में से और पूरा रात चक्कू चलाते रहे और नशे जब गया तो बोले रे ये तो सुबह हो गया हमको तो जाना था रात बारह बजे शादी बारी है तो पहुंचना था कैलकुलेशन तो ऐसा ही था और कहां गया एक दूसरे को देखने लगे अरे महाराज जहां कहाँ कहाँ परा हुआ है बोले तो परेगा नहीं महाराज एंकर है लंगर लंगर उठाया नहीं इसलिए भक्ति वो लोग थे तुझी महाराज ये बोलते थे अब तो हमको सास्ती देने का हमको पानिशमेंट ये हमारा पानिशमेंट है महाराज जी चुप हो गया ये हमारा पानिशमेंट है हमको नालायक समझकर वो चुप हो गया कर जितना इच्छा है बदतमीजी कर चुप हो गया जा जितना इच्छा है कर अब हम चुप हो गया तो चाकू चलाते रहे पूरा रात और महाराज मकसद क्या है पहुंचा नहीं जगह पे पहुंचा नहीं तुमने और नशा उतारा तो देखा महाराज जहाँ कहाँ लंगर उठाया मैं ऐसा ही विषय का लंगर उठाया है नहीं नाटक कर रहा है सब विषय का लंगर जो है उठाया नहीं अब जाएगा कैसे और हमने भजन किया अच्छा भजन किया तो भजन किया तो तरक्की तो होगा आगे तो चलेगा नौका जाता नहीं किस लिए बोले लंगर ही उठाया नहीं तुमने तर्क करते हो हमने उस साल में दिया है अरे सुखदेव तो बच्चा है सुखदेव गोस्वामी हम कितना उम्र वाले हैं वो तो 16 साल का उम्र है हम तो बाबा परबाबा सब बसा हुआ है फिर भी सुखदेव गोस्वामी को उठा के स्वागत किया किया नहीं भागवत में बाबा परबाबा बाबा वशिष्ठों धौम्य पराशर सब सब उठ के स्वागत है सोलह साल का लड़का को यहाँ 16 साल का ये उम्र नहीं ये देखना है सूक्ष्म दर्शन ये कौन है शरीर का जब से बोले मोटा दर्शन वेदौद्रिक और मांसुद्रिक इसमें लगे हुए कौन कितना उम्र है कितना बाल सफ़ेद हुए उसमें क्या फर्क पड़ता है अगर पाँच साल का लड़का को प्रेम मिल गया तो ही तुम्हारा दादा परवावा है उसका पैर छू हुआ नहीं प्रहलाद महाराज पाँच साल का उम्र था द्रुव महाराज पाँच साल का उम्र पूरा दुनिया उसका माठा माथा टेकते हैं है ना? पूरा दुनिया माथा टेकते हैं अरे आया है कितना बड़ा पाँच साल का उम्र में भगवत प्रति करके दिखा दिया ये दिखाओ हासिल तो ये करना है भगवत प्रेम क्या हासिल करना है हमको तो जो श्लोक का व्याख्या शुरू किया था यथा यथा आत्मा परिमिजित असो महत्वपूर्ण गाथा सबनो विधान हमारा जो कथा कीर्तन रखा हुआ है सब जो रखा हुआ है जगत में एक किस्म का क्या है ये टोप है टोप जानते हो मछली पकड़ने के लिए जो चारा देते हो और मछली गिर ले निगल लिया तो उठाते ठाकुर जी बोलते ये एक किस्म का टोप लगा के रखे है हमने हमारा कथा कीर्तन संत महात्मा इसका इसका कहने में आ गया फस गया तो बस उसको उठाकर हम ले जाए समझा बेरा बा इसको उठा के हम पार लगा देंगे तो फसने वाला थोड़ी है जय संत महात्मा से थोड़ा दूर गया बस सही विषय का बात कुत्ता बिल्ली का माफी स्वामी महाराज जी गाली देते थे स्वामी महाराज इसकॉन का प्रतिष्ठा था हमारा गुरुवर्ग बोलते थे ये तुम्हारा जो समाज है कैट्स एंड डॉग सोसाइटी तुम्हारा कुत्ता बिल्ली का समाज स्वामी सा, महाराज गाली देते थे वो भी प्रेम के मारे ये तो सिंसा का गाली नहीं है संतों का गाली भी प्रेम है कि सब गोमा कितना गाली देते थे आप देखो सुखदेव गोस्वामी भागवत में इतना बड़ा परभंश कितना गाली दे रहे सौ बड़ा होस्टो गाली दिया नहीं? अरे गाधा सब गो सब गोखर खच्चर है गाली दिया ना तो परहसु व्यक्ति भी गाली दे गौरकिशोर बाबा गाली दे किस लिए आए हो ये करने आए हो गाली दी वो गाली में भी गाली में भी जो अमृत है वो वेद में नहीं लिखा वेद से भी अमृत है हम तो ये कहेंगे जब भी वेद ठाकुर जी ही है वेद साक्षात ईश्वरात्म तत्व उज्जंती सुर वेद ठाकुर जी अलग नहीं फिर भी वेद में कन्फ्यूजन हो सकता क्योंकि वेद में एक एक ऋषा में यहाँ एक बात बताया वहाँ एक बात बताया वहाँ एक बात आया उसमें शुद्ध भक्ति को लाना बहुत मुश्किल है उसमें चुन कर मंथन करके जैसे दूध का मंथन करके मक्खन आता है ये वेद को मंथन करके तुम्हारा हिम्मत नहीं है इसलिए गोस्वामी जी ने वो उसका बारे में श्रीनिवास आचार्य जी बोला नाना सात विचार नई को निपुनो सदर्म संस्थाप भुवने मान्य करो कौन बताया गाय नहीं सर्वस्वी कामाम दुनिया का शास्त्रों को मंथन करके तुम्हारा सामने में धर दिया पत्तल में खा एक क्रीम को खा तुम्हारा कष्ट करने का दगड़ा नहीं तमाम शास्त्रों का समुद्र को मंथन करके क्रीम को रख दिया फिर भी खाता नहीं क्रीम रख दिया खा बच्चा खा हमने रख दिया तो कष्ट करने का फिर भी खाता नहीं लात लगा के चले जाते क्या रखा है गुरु वैष्णव में अच्छा क्या रखा है ऐसा ही दुनिया का हालत है तो ठाकुर जी बोलते हैं जितना सारे मेरा पुण्य बना जो कथा कथामृत सब रख के गया है और इसको जैसा जैसा आस्वादन करते रहोगे तो क्या होगा बोलचे धीरे धीरे हृदय मंजन हो जाएगा अंतिम में क्या होगा भले सूक्ष्म वस्तु दर्शन करने का क्षमता आ जाएगा जिसका बारे में पहले शुरू किया था वेद्रिक एंड मंसौद्रिक उपाध जी ने बोला था यू कैन हैव एक्यूरेट दर्शन इन नियर फ्यूचर इफ यू कैन फॉलो मी आपका अंदर में ये मोटा दर्शन नहीं रहेगा सब सूक्ष्म दर्शन आएगा देखने के साथ साथ मै बचपन में खेल कूद करने जाए तो उसको है इधर आ बोल के इधर काजल लगा देते थे बचपन में हम लोग आप आज का माताजी तो करते नहीं पहले का हम लोगों का माताजी जी कहते हे इधर आ जा पकड़ के एकदम खान पकड़ के इधर काजल दे देते थे काजल लगा के जा अभी खेलने जा वो काजल लगाते लगाते क्या होता मले चुछाए वो जी वो अंजन संप्रयुक्तम अंजन जैसा आँखों का फायदा करता है आंखों का फायदा करता है ये लगा लो आप देखो धीरे धीरे आपका आंखों का ज्योति ऐसा बढ़ते चलेगा कि यू कैन सी फाइन एक्यूरेट थिंग सूक्ष्म वस्तु हमने महाराज देखे हैं अस्सी पचासी साल का बूढ़िया बूढ़ी माँ वो भी सुई है ना सुई के अंदर में ऐसा करके सु, सु, सुतली को लगा देते हैं अब आजकल का जमाने का नौजवान नौ है वो महाराज आपसे होता नहीं हमसे ना हमसे होता नहीं तुमसे होगा कैसे तुम्हारा आंखों का दृष्टि ऐसा है नब्बे साल का उम्र हो गया कुछ नहीं होगा आंखों मैं सब कितना सारे देखा देखा ना कुछ नहीं है आंखों इतना सुंदर है कि कुछ भी कर देगा सूक्ष्मण आप तो जमाना बदल गए तो ठाकुर जी बोलते हैं देखो चक्षु में आंखों आँखों में अगर काजल बर्द लगा दो सुरमा लगा दो धीरे धीरे जैसा आँखों का ज्योति बढ़ते चलता है तुम्हारा भी ऐसा स्थिति हो जाएगा गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा कि शीघ्र तुम्हारा ऐसा स्थिति आ जाएगा तुम सूक्ष्म वस्तु को दर्शन करोगे वृंदावन में जाके टट्टी पे व सुअर घुमराए बंदर चश्मा लेके गया ये सब नहीं देखोगे तब तो आएगा हम नहीं तो बोलेगा महाराज हमारा पच्चीस तारीख का टिकट है वृंदावन का खूब जाओ वृंदावन रिजर्वेशन किया हुआ है 25 तारीख का जाओ किसने रिजर्वेशन किया है रिजर्वेशन तो को करता है आपका रिजर्वेशन हुआ किसका हुआ वो देखा जाएगा बाद में क्या रिजर्वेशन तो गुरु को करता है क्या है रेलवाले करें जाओ जाके दिखाओ मथुरा पहुंच के दर्शन हो कि नहीं इतना सस्ता नहीं है नॉट सो इजी शिला वाले तिथको बोलते चिल्ला जिल सब जीरो सब जीरो सब जीरो हो जाएगा जो कर रहा है सब जीरो हो जाएगा कुछ नहीं होगा हम तो हंसते रहते हैं गुरु जी आपका हम कभी नहीं उनको हमारा बड़ा गुरु भाई कभी नहीं बोला हर तो बोला आप गुरु जी है मेरा हाँ वो हंसते हैं आप अब तो मेरा गुरु भाई नहीं आप मेरा गुरु कबरा हो कभी हमारा तो मुख से निकाला नहीं सिलान सिलाभक्ति वेदांत बामन गुर महाराज शिला भक्ति वाले तीत गो महाराज भक्ति विज्ञान भाई इस इन लोग इनका बारे में हमारे जबान से आज तक निकाला नहीं मेरा गुरु भाई है कभी निकाला नहीं गुरु है वो सब गुरु जो भी है बहुत बोलने का है आज जन्माष्टमी का पूर्व तिथि में थोड़ा इंट्रोडक्शन होना चाहिए था इसका थोड़ा बहुत हो पाया हम तो कुछ नहीं और गीता का जो तमाम गीता का महिमा से लेकर धीरे धीरे चर्चा हो रहा है शायद एक साल लगेगा पूरा चर्चा अब तीन उध्याय तक तीन फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर आज दो श्लोक रह गया है भक्तों लोगों का बड़ा इच्छा है महाराज यहाँ गीता का पूरा व्याख्या सुनने का इसका पूरा भक्ति विरोध ठाकुर का विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद बलदेवीदशन इसका समय लगेगा एक साल वो भी माहौल होना चाहिए माहौल होना चाहिए जिसमें चर्चा हो पाए अब जब होगा तीसरा उध्याय तक कंप्लीट आज हो जाएगा दो श्लोक बाकी हैं तो इसका बाद हम विश्राम देंगे और बाद में आज तो परिक्रमा है शायद हमको आज पता चला काल रात को जाके बोला हम बोला आगे बताते नहीं हों आप तो जो दौड़ के आया कि दो लोग बाकी रहेगा कंप्लीट नहीं होगा जितना तक हुआ है उतना तक चर्चा हो जाए सुने भक्त लोग का इच्छा है तो सुने हम तो नालायक हैं तो इसमें इकतालीस नंबर श्लोक में हमने बताया था तस्मात्म इंद्रिया आदौ नियम भारतव ज्ञान विज्ञान ही, ही ज्यान ज्यान इसका बारे में चर्चा हो चुका फिर भी थोड़ा बहुत हम टच कर देते हैं भगवान कहते हैं कि अर्जुन तस्माद जो हमने तुमको ये सब ज्ञान का उपदेश किया अभी तक इंद्रियाणी मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्चतेमोहती ज्ञानम अवृतम देखीना ये सब श्लोक का व्याख्या हो गया आप भगवान बोलते हैं जो तुम्हारा जो महापापी जो दुश्मन है अंदर में उसको फेंक दो कि तुम्हारा ज्ञान और विज्ञान इसको नाश करने वाला वही है वो दुश्मन कौन है उसका बारे में भगवान उत्तर दिया पहले ही काम एशो क्रोध एशो रजो गुणो महासनो महापना विधि नमे इसी का शत्रु मानो बाहर में क्या शत्रु ढूंढते हो तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं तुम अपना दुश्मन खोद काम क्रोध लोभ मो मधो मश्चर्य तुम्हारा अंदर में है यही तुम्हारा दुश्मन है काम जब तक रहे तुम्हारा कोई छुटकारा भजन एक बुद्ध नहीं बनेगा एक बुद्ध जाए जितना भी भाषण दे दो कुछ नहीं होगा स्वयं ये सब काम क्रोध लोभ मो सब बहुत ये तो प्रिलिमेनरी है किंडार का टीचिंग गीता का टीचिंग जो है ये हमारा गौरीव दर्शन में जो प्रविष्ट हो भजन में तो एक किंडर ये किंडरगार्डन का टीचिंग है। इसको ही पता नहीं तो क्या करोगे ऊपर जाके गा कितना गंभीर है भागवत का सिद्धांत तो सुनोगे तो पागल हो जाओ कितना अमृत बरसेगा कौन सुने सब दुश्मनी में लगे हो गए एक दूसरे का साथ तस्मात्तम इंद्रियानि अदौ नियम अर्जुन तुम जैसे पद्धति हमने बताया यू ट्राई टू रेगुलर यू ट्राई टू Get control over your sense organs. तुम्हारा इंद्रियों का ऊपर इंद्रिया का ऊपर जितना सारे इंद्रियो है और मन है उसको काबू में लाने का कोशिश करो <coughs> काबू में लाओ पहनो नहीं तो कुछ साधन नहीं बनेगा कोई भी साधन जितना दिन तक हो न क्यों जितना सालों से कुछ नहीं होगा जब मन का ऊपर इंद्रियों का जय प्राप्त तो नहीं हुआ योर भजन नॉट ये स्टार्टेड वो बात बोलते भजन शुरू ही नहीं जब गुरु जी का कृपा वास्तव हो तो भजन सूर्य होता है तो तुम्हारा जो दुश्मन है इसको प्रजोही प्रकेश जोही काट के फेंक दो काट के फेंके बोला हाँ नहीं तो वो फिर ओ, फिर आ जाएगा सांपों को जब मारो तो अच्छा से जला दो नहीं तो साब जान मिल जाएगा फिर आएगा भागवत में हमारा वेदोस्तुति में आता है वेदोस्तुति में आता है ना वेदोस्तुति में सब वेद उपनिशा करके स्तुति कर रहे वहाँ भी एक ही बात है जय जय तो, तो गुना सम भगव भगविंदावन ना सुंदर क्या जय जय जोही अजाम भागवत वेद स्तुति जो चौमासा कर रहे हो चार महीना उपनिषद वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान के सामने खेरो गोसाई विष्णु के सामने आ ऐसा कहते जय जय तो भी तो गुना तमसीय आत्मना यद आत्म ना सम भगवान तो को बेस्तुति कहते हैं ठाकुर जी आपका ही तो ये माया है छाग रूपी जय जय जय जय जय ही अजाम अजाम मतलब छागी चैतन्य में है इसको काटो इसको काट के फेंको लिखा हुआ है चैतन्य चैतन तो में भागवत में सब जगह ये माया रूपी अजा अजगोल स्थन है ना चैतन्यम पता है उसको काट के फेंक दो नहीं तो ठाकुर जी नहीं मिलेगा गुरु वैष्णव भी नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा जय जय जोही काट के फेंक दो माँ को मत भागवत में उपनिषद में वेदांत में बहुत सुंदर सुंदर सब शेख है श्लोक है बहुत सुंदर सुंदर है अविद्या कुठर न धीर विवृष्ट जीवा संयम अप्रमत्य इत्यादि श्लोक है ना पुनिष्व कितना सुंदर सुंदर श्लोक भागवत कौन सुनेगा सुनने वाला है नहीं अमृत खाने वाला नहीं है तो जहर पीने वाला है जदअग्र अमृत बमम परिणाम विश्व में ये अमृत है लेकिन पहले जहर लगेगा बाद में अमृत आ जदअग्रह अमृत बमम परिणाम पहले जदअग्र विशोपममम बीसो कमा भी, भी लगेगा अमृत अमृत बाद में मिलेगा लेकिन जीवात्मा जो है बड़ा बोका है जाना नहीं चाहता तो पाप नम प्रजही ही एनम क्यों ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम यही तुम्हारा है ये तो ज्ञान विज्ञान को तुम्हारा नाच कर फेंक कर दिया गुरु वैष्णव से तुमको दफा कर दिया तुम सस्तो भजन हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है और उसका बाद सूक्ष्म दर्शन का बाद जो पिछले दो घंटा से दो घंटा से कह रहे हैं इसका ही एक तो इंगित दिया भगवान इंद्रियाणी प्राणी आहुर इंद्रियभ्य परम मनहा मनसस्तु परम बुद्धि बुद्धेर य बुद्धेर यस्तु स बोले संक्षिप्त हो भक्ति ठाकुर जी ने बोला जी भाई जीवात्मा देखो ये जड़ो बद्धो अवस्था में इंद्रियो मन बुद्धि आत्मा सब जैसे एकाकार हो जाता है ये शरीर को लगता है यही है हम जब बोलता है ना अभिमानी हम देख लेंगे Like, आई विल तो हाँ सी वॉट ए मैन यू आर लाइक ऐसा करके दिखाते हम तो हंसी होता है भगवान बोलते हैं देखो अवस्था में आपका जड़ो शरीर आपका मन बुद्धि सबको एकाकर कर दिया आप जानते ही नहीं इसका कितना सूक्ष्म विचार है भगवान बोलते हैं कि देखो ये जो तुम्हारा स्थल शरीर है स्थल शरीर है हाँ और देखो जड़ो जड़ो विशेष जो है जड़ो शरीर है इत्यादि इसे तो आपका इंद्रिया जो है और अच्छा है क्योंकि इंद्रिया सेंसिटिव है बहुत और इंद्रिया इंद्रियों जो इंद्रिया जो है आपका है वो तो सेंसिटिव है सेंसिटिव है ना तब तो आप भोगते हो लेकिन उससे भी मन सूक्ष्म इससे भी इंद्रियों से भी मन सूक्ष्म है और श्रेष्ठ है और मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है क्योंकि बुद्धि तो निर्णय बुद्धि इज अ डिरेक्टर बुद्धि बुद्धि इज द डायरेक्टर ऑफ योर फैक्ट्री आपका बॉडी अगर फैक्ट्री माना जाए उसका डायरेक्टर है कौन बुद्धि और निर्णय नेता है फैक्ट्री नहीं बोलना चाहिए हम तो मजा करके बताया ये तो मंदिर है ये शरीर जो है आपका मंदिर देहो मंदिर है इसलिए तो जीवात्मा का पुरुष नाम परा क्यों पुरुष नाम इसलिए दिया गया कि पूरे देहे वसती थी ये जो देहो है जो शरीर है इसका अंदर में परमात्मा बैठा हुआ एक मंदिर है इसलिए इसको पूर्व बोला गया पूरे बसती जीवात्मा इति पुरुष हो आप पुरुष ये मैया बैठी है ये वे पुरुष पुरुष मतलब लड़की स्त्री पुरुष है नहीं पुरुष मतलब नाम दिया गया जीवात्मा जो शरीर पकड़ के बैठी हुए बैठे हुए हैं और स्त्री पुरुष तो है तो तात्कालिक है शरीर छोड़ दे तो कौन पुरुष कौन स्त्री बाद में देखा जाएगा बस एवं बुद्धे परम बुद्धिया आत्मनम आत्मना जो ही स्वत्रु महावाहो कामरूपम दुरासदम दुरा सदम भक्तिमोजी ने <coughs> ऐसा करके अपना जो अपना जो आत्मा है वो अपरागिध है।, <coughs> है, है आपका जो आत्मा है चिन्मय आपका जो आत्मा है चिन्मय है जड़ो नहीं है अपना आत्मा को अपराखित चिन्मय तत्व तो तो समझकर एवं समस्त जड़ो स्विशेष और निर्विशेष चिंता से मन को हटाकर विशुद्ध भगवत दास रूप श्रेष्ठ तत्व जो है भक्ति ठाकुर का कहना है ये भगवत जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास इसको समझकर कर अपने को चित्त तत्व तो ये समझकर कर चित्त शक्ति द्वारा निश्चल करो ये चिंतन को ज्ञान को हृदय में एकदम स्थापित कर दो प्रतिष्ठित कर दो स्थापित नहीं प्रतिष्ठित कर दो और करने का बाद दुर्जय जो आपका अंदर में जो काम है इसको काट के फेंक दो आ, क्रम मार्ग में क्रम मार्ग अव क्रम मार्ग अवलंबन करके ठाकुर जी का पास जाओ नित्य धाम में जाओ वहाँ आनंद भरपूर आनंद है अनंतकाल इसी को भोगो हे जीवात्मा कहाँ जा रहे हो ये तो उचित नहीं है बेईमानी कर रहे हो आपका साथ धोखाबाजी कर रहे हो वो आप आप, आप अपना साथ धोखाबाजी कर रहे हो आज आपका साथ बेमानी कर रहे हो ये हमारा कहना नहीं है शास्त्रों का कहना है क्या है भ्रमो प्रमाद विप्रोलिप करना पड़े हो विप्रलिप से क्या है यही तो है जीवात्मा का दूसरे का साथ चीटिंग करने का और अपने आप अपना साथ चीटिंग करने का प्रपेंसिटी है शास्त्रों में बताए भ्रमो प्रमाद विपुण करना पड़ा कभी समय हो तो चर्चा करेंगे आज यहाँ तक चर्चा को विश्राम सब कोई का आशीर्वाद लेके कृपा लेकर यहाँ समाप्त करें। वांछा करे वाकुरपाशिंद पथितान पाबने भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नम काल तीन बजे से दोपहर को तीन बजे से छः बजे तक लगातार तीन घंटा चर्चा होगा आगे पीछे सब है हमको आदेश हुआ जो हम बता दिया अपना मनमानी नहीं बोला तीन से छः और हमारा सब जेस्ट गुरु भाई हैं ये सब लोग भी बहुत सारे मूल्यवान कथा कहेंगे और धैर्य धरकर इसको ग्रहण करने का कोशिश करो हमारा जिंदगी में यही पहली बार है जन्माष्टमी में हम हरिद्वार में फंस गया भोले बाबा कहीं दर <laughs> कभी नहीं हम तो बिना अब आया महाराज जी का प्रेम ठीक है चलो कोई बात नहीं भरतराज जी समझ में आया कुछ आनंद होता है एकदम कीर्ति रखो तो रात कीर्ति रखो